इस वाक्य के द्वारा सर्व क्षेत्र में एक ही ईश्वर अन्य नहीं है उससे अतिरिक्त भुगता नहीं क्योंकि इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र क्या वही परमात्मा है तो परमात्मा से अतिरिक्त भुगतता है ही नहीं पर दो दोष पूर्व पक्ष ने कहा यह तो ईश्वर में संसारित तो प्राप्त तो हो अथवा अच्छा संसार नहीं कोई संसार प्रसंग और दोनों अनिष्ट है ऐसा आपत्ति नहीं कर देतु प्रमाणं विरुद्धे प्रत्यक्षादि कैसे वो कहते हैं ठीक है बंध मुख्यत हेतु शास्त्र आना संसाराभावि तत्र प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटेति प्रत्यक्ष विरोध कैसे स्पष्टीकरण करते हाषस में प्रत्यक्षेव सुख दुख तेह लक्षण संसार उपलब्ध थे ये सुख दुख का साधन दुख का साधन ये संसार तो उपलब्ध होता है तो सुख दुख नहीं ऐसा नहीं कर सकते किसको सुख किसको दुख ये सुख दुख वैचित्र है तो संसार अभाव ऐसा नहीं कर सकते आदि शब्द अनुमान विरुद्ध महा जैसे प्रत्यक्ष विरुद्ध है जैसे अनुमान विरुद्ध है संसार भाव प्रसंग इष्ट नहीं अनिष्ट है यदि प्रत्यक्ष दिखता है तो संसार नहीं कैसे जैसे प्रत्यक्ष विरुद्ध है अनुमान विरुद्ध है जगत वैचित्र उपलब्ध जगत में वैचित्र दिखता है वैचित्र सुखी दुखी जन्म मरण अलग दिखता है तो उससे निश्चय होता है संसार में उसका कारण में भी है धर्म अधर्म निमित्त संसार अनुमियत संसार का धर्म अधर्म धर्म अधर्मो निमित्त संसार का निमित्त पुण्य पाप तो पुण्य पाप निमित्त विलक्षण होने ऐसी उसके कर्ता भिन्न भी भिन्न हो जाएंगे वही चित्र जगत दिखता है टीका में विविधम विचित्र हेतु कम विचित्र कार्य प्रसाद आदि ये अनुमान प्रसाद गृह प्रसाद विचित्र कार्य होने उसका कारण विलक्षण होते इसलिए जगत संसार भी विचित्र कार्य होने उसका विचित्र हेतु धर्म विलक्षण कारण प्रत्यक्ष विरुद्ध अनुमान विरुद्ध किसका संसार अभाव प्रसंग का संसार अभाव नहीं कर सकते प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधातम तो ऐक्यम उपानी और भाष्य में दिया है आगमन विलक्षण है आगमें तो पहले बताया संसार में शास्त्र मुख्य शास्त्र कर्म प्रतिपादक शास्त्र या सर्व काम आदि विलक्षण का है आगमन विरुद्ध प्रत्यक्ष अनुमान विरुद्ध उनसे आयुतम ऐक्यम जीव ब्रह्म की एकता ये ठीक नहीं एक हो तो संसार हुआ नहीं तो ईश्वर में संसारित ईश्वर में संसारित तो कहेंगे तो अना स्नान अभिचार सिद्धि सूत्र विरुद्ध है इस प्रकार ऐक्यम अयुत्तम प्रसार करता है पूर्व पक्षी सर्व में अनुपन्नम आत्मेश्वर एक आत्मेश्वर एक आत्मा ईश्वर एक मानेंगे ये सब अप्रमाणिक हो जाएगा संसारित्व अविद्या विद्यात्सारित्व विभाग महान उत्तर महा सिद्धांत कहता है जीव प्रेमी के एकता होने पर भी ये सब कुछ हो सकता है कैसे होगा संसारितम अविद्या अज्ञान के कारण संसारित हो और विद्या से असंसारित ज्ञान से असंसारित हो ये विभाग होने कोई अप्रमाणिक नहीं ये उत्तरदिता सिद्धांत न ज्ञान अज्ञान ज्ञान अन्य न्ञान भिन्न ये संसार हो सकता है ज्ञान से, से संसार असंसार अज्ञान अज्ञान से संसार विलक्षणते दूर में विपरीत दूर विपरीत अत्यंत विपरीत भिन्न मार्ग वाले अविद्याद्य मता अविद्या और विद्या ये दोनों विपरीत मार्ग वाले विपरीत है तो श्रुति स्वरूप विलक्षण विद्या विद्या में अविद्या अद्याद्य प्रसिद्धे एत विद्ये विद्य दूर विपरीत विद्या अत्यंत विरोधे दूर विपरीत का अत्यंत विरोधे विसूचिका तो ना नागति भिन्न फल वाले स्वरूप विरोधवा तो फल तो भी सुअस्थित में जे जैसे स्वरूप विरोधे फल तो भी अत्यंत विरोधे तथा तथा विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या फलभेदोपि विषय फलभेदे फल विरुद्ध का निर्दिष्ट फलभेदोक्ति व्यनक्ति फलभेद कैसे कहते विद्या विषय फलभेदोपि फलभेदी श्रेय इत्यादि श्रेय और प्रिय दोनों में विद्या का विषय श्रेय विद्याकार्यम् विद्यालक्ष विलक्षण है वेदव्यासी के तथा द्वाथ पंथा दौ मग पु दो इमो दो, दो अलग अलग मार्ग विद्यालय गीता में। टीका में उक्त भगवत भगवान की भी यह शंका साथ दो निष्ठा कही गई इति साथे कही गई तो दोनों निष्ठा कही ग्रहण करना चाहिए उपादेय ग्राह्य शंका का सात निवृत्ति करते अविद्याण विद्या कार्य के साथ अविद्या का त्याग करना है विद्या से ये श्रुति स्मृति न्याय न अवगम्य थी श्रुति श्रुति न्याय श्रुति स्मृति न्याय से ज्ञात होता है अविद्याग करना है अविद्या सकार्या हाथव्य इतना श्रुति उदाहरण कार्य के साथ कार्य न सह सकार अविद्या हाथव्य तत्तव्य त्याग करनी चाहिए विद्या के द्वारा इसमें श्रुति का उदाहरण देते भगवान श्रीकार श्रुत यह चेद अभी तथा सत्यमस्ति न चेदिन महति विनष्टी यहाँ यदि जीवित अवस्था में यदि अपने स्वरूप को जान लिया तो सत्यमस्ति सार्थक है परमार्थ है न चेद यहां अपने स्वरूप को नहीं सका। महती चेद जान सका महति विनष्टी बड़ी हानि है ठीक है यह जीवत अवस्था उच्च जीते जी यह चेत अभी चेत शब्द विद्या हो यह चेत जब जान ले से विद्या उदय विद्या दुर्लभ दुर्लभ ज्योतन करने के अविदित जान ले अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे साक्षात अगर कर ले तो साल सत्यम अथ विद्या सत्यम अभी तथम सत्य है पुनरावृत्ति वर्जित कैवल्यम वही सत्य कवल्य को प्राप्त करेगा ज्ञान उजाने से जिसमें पुनरावृत्ति नहीं अर्थ सत्यम अस्त अविद्या अभिदे के नचे दिया महत्व भी नष्टी जो जा नहीं जान सका क्या नहीं तो बड़ी हानि जन्म मरणादि रूपा संस्कृति जन्म मरणादि रूप संसार को प्राप्त करेगी वो महत्व महत्व क्यों तसे महत्तम महत्व सम्यक ज्ञान बिना निवर्तित शक्य तुम यह जो संसार है कभी भी उसका नाश नहीं होगा सम्य ज्ञान बिना इसलिए ये संसार बड़ी है महत्व महत बड़ी हानि संसार को प्राप्त करना सम्यक ज्ञान विनावर्तम्मिक नहीं हो सकती है तमे विद्वान्मृत ये बहती नान्य पंथ विद्यता है अयनाय तम एवं विद्वान्मृत ब्रह्म को जानले तो अहम अस् तो मुक्त हो जाता है मुक्ति के लिए अयनाय अन्य पथ नीदे परमात्म प्रत्यक्त ये साक्षात्तवान्नी थी प्रत्येक स दिखी जीवन मुक्त होती जीते जी मुक्त हो जाता है विद्याम विद्या हेत्वंतर मुक्ति असंख्या विद्या के बिना अन्य कारण से भी मुक्ति हो जाए शंका कल से कहते ना, नान्यपंथ विद्य है ना, मुख्य किले अन्न मगे ही ज्ञान सके भय हेतु अभीद्याराकती तजाम भयम निरस्य अविद्या तो ज्ञान अज्ञान का न करने वाला है विद्या अविद्याम इति अविद्याजन्य भय कोई निराकरण थे विद्या आनंद ब्रह्मण विद्वा नीभे कुत विद्या वाक्या वाक्या भय निरस्यतिरमा विद्वान आनंद ब्रह्मो विद्व नीभे कुतचन अविद्या ब्रनंद रूप आनंद ब्रह्मो विद्वान ब्रह्मणो आनंद यहाँ भी गौण प्रयोग है ब्रह्म ही आनंद ब्रह्म का स्वरूप बहुत आनंद को जानने वाले किससे डरता नहीं नहीं करता अविद्यासवाक्या अतः भवति। थोड़ा भेद करता है तो होगा। भकरमी भेद मनम्स भेददृष्टनमेंद्रव्यमितर्थ प्रत्येक एक प्रत्येक नहीं एक प्रत्यात्म स्व मन से थोड़ा सा भी भेद यदि मान्यता है तो ज्ञानंतर में वो संसार अवश्युतर आह उसकी अन्य श्रुति कहते वर्तमान स्वयं मन ते तर अविद्या तरवशतः अविद्या केंद्र तत्व अजानत तत्व ज्ञान देहादि अभिमान देहादि में अभिमान होगा ज्ञान के आभार तो तो से संसार को प्राप्त करते विद्या विशेष सूचर्मा ब्रह्म वेद भवति ये ब्रह्म को जानता है ब्रह्म हो जाता है अविद्या विषय अभिद्या अविद्या के दूसरा अन्यो असो अन्यो अहमअस्मी न स वेद अशो अन्सा जो जानता है वो न वो ठीक तत्व नहीं जानता है यथा एवं सदैव नाम मनुष्य का पशु है जैसे देवता को है भेद उपासना करने वाले भेद दृष्टि त्या भेदृष्टि का निदान मूल कारण अविद्या नशेद अज्ञान के कारण सच मनुष्य नाम पशुवत्वादीना प्रेष्यता प्राप्त इसलिए मनुष्य का पशु ही मनुष्य पशु को खिलाता है काम में है देवादीना प्रेष्यता है उपकार कराते, भोग देते, उपकार्यगा ये विद्या के विषय में आत्मविद सर्वं भवती। जो आत्मीद्ञा सर्वात्म हो जाता है सनुष्द प्रत्येहूत प्रत्येहूत ब्रह्म ब्रह्मता है ज्ञानी ज्ञाना देव तो कैवल्यम इतना सूची अंतर ज्ञान से ही मुख्य प्रमाण यदा चर्म ये सूची यदा चर्मत आकाशम विस्तृत महान चमड़ा के जैसे लपेट ले चमड़ा आसन को लपेट कर लेते कैलेंडर जैसे लपेटते चटी को चटी को लपेटते चमड़ा को भी साधु लोग चमड़ा लेकर जाते चमड़ा को लपेट करके वहां से ऐसे जो चटी को जैसे लपेट ऐसे जो चर्मवत आकाशम व्यस्त मानव आकाश को ऐसे व्यस्त न कर दे लपेट ले तब देवम अभिज्ञान परमात्मा के ज्ञान के ना दुख अंत तो हो जाएगा तो आकाश को ऐसे लपेट लेना और असंभव है तो ज्ञान के बिना मुख्य असंभव है न मखलो आकाशम चर्मवत मानव व्यस्त तुम आकाश को चमड़ा जैसे लपेट लगा मनुष्य समर्थ समर्थन इसी प्रकार तथा परमात्मय प्रत्येक अनुभूय न मुच्यते अनुभव नहीं करके मुक्त नहीं होगा आदि शब्द नल भेदार गृहती ऐसा आदि है इत्यादि इत्याद्या सहस्रश्रुति आदि सदस्य विद्या अविद्या फल विशेष कथन करुति सहसार शोड़श्रुति विद्या विशेष स्मृति स्मृति स्मृत अविद्याक्य अज्ञाने नाभुतम ज्ञानम् तेनु मुझे अंतिजन अच्छा तो अज्ञान से अज्ञान आचार्य तो मनुष्यों को प्राप्त करते संसार को विद्या विशाम्बक्य दो दशेति विद्या विशाम्बक्य यह व्यतीर्जिता सर्गो ये, ये साम साम्य स्थितमानः साम्यमिस्तितमानो हो गया ब्रह्मों तो सर्गों को जीत लिया हो तो क्यों हो गया समम पश्चनि सर्व अभिद्यालम ये हो गया अविद्याल का। है अन्य निवृत्ति अविद्याल है अनर्थ संसार प्राप्ति इतनी व्यतिरक न्याय व्यतिरिक द्वारा सब कारण रहने पर कपाल होने पर घट बनेगा कपाल नहीं हो तो घट नहीं बनेगा कपाल सत्व घट सत्व कपाल अभावे कपाल भाव कपाल सत्व घट सत्व कपाले घट भा ये व्यति इससे अन्य व्यतिरिक्षा निश्चय होता है कपालम घट से कारण ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अन्य व्यतिरिक वाक्य से देखा विद्या हो तो अन्य नहीं, तो नहीं होती इससे अन्य व्यति न्याय से सिद्धति न्याय त्याय से, से सर्पान कुशाग्रणी तथो पान ज्ञावा मनुष्य परिवर्जय अज्ञान ततनी कैचि ज्ञाने फलम तथा विशिष्ट सर्प कुसाग्र तथा उदपान कुपादि ज्ञात्वा मनुष्य परिवर्जयंती जो देखते है सर्प कु्र कंटका जल कुपादि जान कुछ हट कर के जाते हैं और जो नहीं देखते हैं नहीं जानते ज्ञान तो रात में जाते के सर्प के ऊपर पड़ गया मार देता है कंट के रूपए लग जाता है कहीं पे गिर जाता है गार्डन में तरह तर पतंती गिरतेचित ज्ञान फलम पशे तथा विचि ज्ञान विशेष फल देखो ज्ञान से दुखों को प्राप्त करते ज्ञान से फल प्राप्त करते ठीक टीका कर है, टीकाने त्रुराण समय महासर्पाण कूपम यथा आत्मज्ञान विशिष्ट फलम सी जो दृष्टानते करके इसी प्रकार आत्मज्ञान ही विशिष्ट फल है उसको देखो न्याय तस्त अन्य व्यतिरिक्याय मुक्त विवृण्तीतिरिक्क न्याय कहा तो उसका विवरण स्पष्टीकरण करते तथा तो देहादिश आत्मबुद्धि अभिद्वान आत्मबुद्धि देहादिश आत्मबुद्धि आत्मा आत्मबुद्धि वाला अभिध्वन अज्ञानी राग देशादी प्रयुक्त देहा आदमी आत्मबुद्धि अज्ञान है अज्ञान होने के कारण देहा आदमी आत्मबुद्धि करता है, ज्नाने है तो राग देश काम क्रोध आदि वाला होकर के उसे प्रयुत प्रेरित होकर के धर्म धर्मानुष्ठान क्रोध धर्म धर्मानुष्ठान करने वाला होता है पुण्य पाप कर्म करता जायते मृत जन्म प्राप्त करता है ये अवगम्य टीका में तत्र आदो अन्वय देखे अज्ञान होने से देहाद में आत्मबुद्धि तो राग देश होता है अनादि अनिर्वाच्य अविद्याची अविद्यादि है और अनिर्वाची है अनिर्वाच्य सत नहीं असत नहीं सद असत हो नहीं तीनों से विलक्षण सत्य न निर्भक्त सकते सत्य न बाध्यता असत्य न सकते असत्य न प्रतियत अविद्या का कार्य दिखता है असदय रूप में उभयू न सके थे उभय तो तो रूप तो तो तो से असंभव कोई वस्तु ऐसा नहीं सतो वसतो सत्य निर्वक्त होना सदस्य रूप निर्वक न थे इसलिए अनिर्वाच्य अविद्या ऐसे अविद्या से आवृत ढका गया है चिदात्मा देहादो अनात्म ने आत्म बुद्धिया चिदात्मा जब ढक गया ज्ञान के कारण तो फिर आवृत होने से देहादि अनात्मा में आत्मबुद्धि की उत्पन्न करते अज्ञान होने से आवरण होने से फिर विपरीत ज्ञान होता है देहादि अनात्मा में आत्मबुद्धि होती है आदाति तद्युक्त तो, तो देहादि दे में आत्मबुद्धि से युक्त होने से फिर राग देशादी दे, राग आदि प्रेरित होता है और राग देशादि दे से प्रेरित होकर तत्प्रयुक्त से कर्म अनुतिष्ठ कर्म करता है कर्म कर, कर, करता है कभी स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कभी पाप कर्म ही करता है अतिक्रम कर लेता है क्रोध आदि से तत्कर्ता यथा तत कर्म फिर कर्म के अनुसार नूतन देह माध्यम नूतन देह को प्राप्त करता है पुण्य पाप के अनुसार पुरातन तेजी प्रार्थ कर्म समाप्त होता है शरीर को छोड़ना पड़ता है बूढ़ा हो ऐसा युवा हो शरीर पुरातन हो गया प्रार्द्ध समाप्त हो गया तो छोड़ता है फिर नया शरीर को प्राप्त करेगा एवं अविद्या संसारित्व सिद्धम अविद्या संसारित्व सिद्ध ये अन्य हो अविद्या सत्य संसारित व्यतिर एक दर्शाती अविध्या तो संसार नहीं देहादि देहादि व्यतिरित दर्शिनो देहादि व्यतिरित आत्मा देहादि से व्यतिरित शरीर होता है क्षेत्र उसको जानने वाले क्षेत्र क्या तो देहादि से अतिरिक्त आत्मा जो जानता है तब राग देशादि प्रहाना अपेक्ष धर्म धर्म प्रवृत्ति आत्म आत्मज्ञान होने से देहादि में अहम बुद्धि नहीं तो राग देशादि का त्याग हो जाता है राग देशादि प्रहान सापेक्ष धर्म अधर्म प्रवृति का, का उपमान हो जाता है धर्म आदि में प्रवृत्ति नहीं होती धर्म, धर्म नहीं मुक्त हो जाता है ज्ञान से इस न के प्रत्याख्यात्म सक्यम न्याय न्याय से कोई प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है श्रुति युक्ति भ्याम ज्ञाते राग आदि से हो सिद्ध होता भेद ज्ञान होने पर रागादि रागादि कर्म प्रमा राधि कर्म प्रमाद अशेष संसार अविद्या देहादि से भेद आत्मा का आत्मा देहादि से भिन्न ऐसे ज्ञान तो हो गया देहादि में अमबुद्धि नहीं तो रागादि आदि दृष्टिया जब देह में अमबुद्धि हो तो राग होता है तो देह से प्रमाण से तो राग आदि की निवृत्ति होने से कर्म परमा तो कर्म नहीं करता है कर्म तो राग देश होकर करता है अशेष संसारिधि संसार नहीं होगा निवृत्ति होगी इतना अविद्या राहित्य बंध दो अविद्या नहीं तो बंध की निवृत्ति देर अन्य सिद्धि में शीतल अन्य व्यतिरिक अन्य सिद् हो जायथा तो तो सि करते है। सिद्ध नहीं है। कोई इसको नहीं कर सकते न्याय था कोई न्याय से प्रत्याख्यान कर नहीं सकता है। उत्तम अन्यादिवाद अन्या न के निति न्याय तो न सत्यम प्रत्याख्या तुम तथा सिद्धि साधक कोई नहीं कर सकते अन्यथा सिद्धि का साधक कोई को ही नहीं अन्यथा नहीं अन्य अन्य व्यति से होता है अविद्या अन्या, अन्य सिद्धत्व चौदह प्रतिनियत अन्य व्यति अन्य सिद्ध अन्य सिद्धन से जब पहले आक्षेप किया था अभिन निवृत्त हो गया इत्या ती क्षेत्र से ईश्वर से तो भवति जो ज्ञानी के कारण तो कहा ज्ञान से संसार निवृत्ति तो जो क्षेत्र ईश्वर है भेद से अविद्यादि उसके भेद से संसारित वस्तु तो संसारित तो होता ही नहीं है ईश्वर में संसारितम एव बहती अज्ञान के कारण ठीक है ज्ञान ज्ञानोर उत न्याय स्वरूपेदे कार्यभेदे स्वरस्य नापर ऐके स्वरूप भिन्न है कार्य फल भेद स्वारस्य स्वभावत परापरवोर ऐके परमात्मा प्रत्येगापर दोनों स्वभावत एक है शुद्ध है एक है परा सवार स्वभावतः स्वभावत अज्ञान के कारण भेद होता है स्वरूप एक है बुद्धियादी उपाधि भेदाद आभिक आत्म न बुद्धिआदि के उपादि के भेद से आत्मा में संसारित न होता आभिद्यकम आभासम ये भान होता है प्रतिवास मात्र मतुत्र तो संसार का धर्म आत्मा में ही नहीं आत्मनु ब्रह्मेद अहमी आत्म इति ब्रह्मता आशंक्य अभी आत्मनु ब्रह्मत यदि स्वभावतः स्वभावतः आत्मा में ब्रह्मता है उपाधि के कारण संसारित तो है और ब्रह्मत्व तो स्वभावत है किसके कारण नहीं आत्मा में स्वभावत ब्रह्मत्व यदि स्वतः अहम इसे आत्मा का भान होता है अहम इसे आत्मा का भान होने से तो आत्मा का भान होने से आत्मा भाने न आत्मा भावे नही भाने भान हो जाए जे आत्मा ही ब्रह्म तो आत्मा का तो भान होता है तो ब्रह्म ऐसे अहम ब्रह्म ऐसा भी भान होना चाहिए आशंका करने से कहते देहादि आत्मा आत्मन देहादी आत्मा न आत्मा में देहादी आत्मात्व तो नहीं है फिर भी अहम ऐसे आत्मा का भान होने पर देहादि से भिन्न में हूँ ऐसा भान नहीं होता है आत्मा देहादी से भिन्न है ये नो को मानते फिर भी अहम ऐसे भान होते समय देहादी से भिन्न में हूँ ऐसा भाना जैसे नहीं होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म तो स्वाभाविक होने पर भी अहम ऐसे आत्मा के भान होने पर भी ब्रह्म तो भान नहीं होता है उसका तो दिया। देहादि अति आत्मनो वैदिक पक्षी आत्मा तो देहादि से अतिरित्व ये वेद मत है वैदिक पक्ष में मत है ये तो स्वतस्थ भी आत्मा देहादि से व्यति वास्तव है होने पर भी और आत्मा का तो भान होता है तस्मिन अहमिति भाती अहम इस आत्मा का भान होने पर भी देहादि अतिरिक्त न भाती तद अति का देहादि अति मैं ऐसे भान होने पर भी जितने वैदिक मत है देहादि से अतिरिक्त ऐसे भान नहीं होता है तभी मैं कह देखाते में मनुष्य बनते किन्तु अविद्या तो देहादि आत्मत्व विपरीत भाषाते देहादि आत्म में मनुष्य विपरीत भान होता है मनुष्य ब्राह्मण ब्राह्मण यज्त इत्यादि लेकर के कर्म कांड होता है अविद्या से देहादि आत्म विपरीत भान होता है जिस प्रकार वैदिक है देहादि अतिरिक्त आत्मा होने पर और आत्मा के भान होने पर भी देहादि अतिरिक्त भान नहीं होता है फिर देहादि रूप भान होता है ठीक इस प्रकार आत्मा न ब्रह्मत्व स्वाभाविक है आत्मा में ब्रह्म स्वाभाविक है और आत्मा का भान होता है भाती है तस्वीन भान होते हुए ब्रह्मत्व न भाती अविद्या के कारण अभ्रह्म में ब्रह्म नहीं हो ऐसा भान होता न हम ईश्वर न ब्रह्म व्यापक परिचय ऐसा भान होता अज्ञान के कारण आत्मनो देहादि दे आत्मत्व अभिद्यम भाति इतम अनुभव है न स्पष्ट आत्मा में देहादि दे आत्मत्व अभिद्य का भान होता है यह अनुभव करके स्पष्ट करने के करते सर्व जन्तु नाम ही प्रसिद्ध देहादि देहादिव अनात्म स्व आत्म तो सब का ही प्रसिद्ध है देहादि अनात्मा थे तर्क से निश्चय करेंगे फिर भी आत्मा निश्चित देहादि में मनुष्य हम थुल आत्मा भाव निश्चित जो की अभिद्या तदबुद्धि अविद्या दृष्टान्त मनात्म में आत्मबुद्धि अभ्यास अविद्या तदबुद्धि तद तद तद तद अभिद्या भ्रांति यथा स्थानु पुरुष निश्चय स्थानुट ठूटे अंधकार में शाम को देखा देखा कोई पुरुष और खड़ा है स्थानु है उसमें पुरुष निश्चय हो गया न चाहतावता पुरुष धर्म स्थानी न की इतने मात्र से स्थान में पुरुषनिश्चय हो गया पुरुष भ्रम हो जाने मात्र से पुरुष का धर्म कर आदि स्थान में आ जाएगा ऐसा नहीं होता है और स्थान में आदि धर्म है और तो पुरुष में आ जाता है ऐसा नहीं होता है तथा तो न चैतन्य धर्म देह देह धर्म वा चैतन्य इसी प्रकार देहादिमी अहमेश आत्मबुद्धि होने पर भी आत्मा का जो चैतन्य धर्म वो देह का नहीं होता है और देह का धर्म सुख दुख संसार है चैतन्य नहीं होता है जैसे स्थान में पुरुष धर्म नहीं पुरुष में स्थान धर्म नहीं जैसे आत्मा में देहादि धर्म नहीं देहादि में आत्म धर्म चैतन्य भी नहीं भ्रांति होने पर भी ठीक में पुरुष स्थित वस्तु स्थान आदो स्थानो अविद्या जाए थे सामान्य वस्तु है स्थानु है ज्ञान नहीं होने से अंधकार में अविद्या के कारण पुरुष चोर खड़ा है पूर्वी निश्चित हो जाते डर जाते तथा देहादो अनात्मन आत्मधी, देहादि तो अनात्म है उसमें आत्मबुद्धि, आत्म बुद्धि निश्चित है जैसे स्थानु के ज्ञान नहीं होने से ही पुरुष बुद्धि हुई में आत्मबुद्धि क्यों आत्मा का ज्ञान नहीं से देहादी विलक्षण ज्ञान तो उसमें आत्मबुद्धि हुई देहात्मन और ज्ञान है देहात्मा ऐक ज्ञान हो देह धर्म से जो दोनों देह और आत्मा में तादात्मा जैसे हो गया त्म धर्मा धर्मी अध्यास हो गया हमसे धर्म अध्यास होता है देह के धर्म आत्मा में आत्मा के धर्म देह में जैसे लौह पिंड तब तक अत्यंत लहाल हो गया दोनों के अग्नि और लौह दोनों भिन्न है किंतु जब एक लाल हो जाता है इसको अयोधी तो अग्नि ही कहते अग्नि इसके स्पर्शन नहीं कर अग्नि है अयोपिंड के लाल होने पर कहते अग्नि है तो अग्नि के दग्ध तो अयोपिंड में अर्पित होता है अयोपिंड के वर्तुल् अग्नि में अर्पित होता है धर्मी अध्यास से दोनों का तादात्म अध्यास से इतर इतर धर्म का भी अध्यास होता है अग्नि का अवय है, में अयोधि कहते हैं अय पिंड में वर्तुल्व अग्नि वर्तुल गोलाकार ऐसे भान होता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी देह आत्मा का इक्य ज्ञान होने पर देह धर्म से जरा दे आत्मनी देह धर्म में जरा मृत्यु आदि देह में वो आत्मा आरोपित होता है मनुष्य का धर्म आत्मा आरोपित आत्माधर्म से चैतन्य से आत्मा का धर्म चैतन्य और देह में अर्पित होता है बिनी मयो, बिनी मयो, बिनी मयो से तो विनिमय का तो पूरा पीछे कहता वो आ जाए उसमें जैसे धर्म आ गया तो देह का धर्म चैतन्य में आ जाए चैतन्य का धर्म देह में आ जाए इतना संख्या कहते न चैता होता पुरुष धर्म स्थान में स्थान धर्म न चैतन्य धर्म नहीं होता है स्थानो पुरुषत्व भ्रांत्या भ्रांति स्थान में पुरुषोत्ति तो से भान हुआ इतने मात्र से पुरुष धर्म स्थान में आ जाएगा धर्म। धर्म न स्थान स्थान में नहीं होता है स्थान का धर्म वक्रदि तो वक्र में आदि ठूं पुरुष का नहीं आता है न पुरुषोद नहीं आता है क्योंकि मिथ्याध्यत्म वस्तुत्व धर्म अव्यतिका वस्तु का मिथ्यास मिथ्या अध्यस्त तादात्म्य दोनों का वास्तव तादात में नहीं अध्यक्ष तादात्म अध तादात्म से वस्तु तो धर्म का व्यतीकरण नहीं होता मिलन नहीं होता है एक वास्तव हो तो धर्म हो जाएगा एक होते ही नहीं केवल अध्यास भ्रम होता है एक नहीं होता अग्नि नहीं लव अग्नि भ्रम होता है स्थान चौर नहीं चोर स्थान नहीं पुरुष नहीं फिर एक ब्रह्म तो भ्रम तादात्म्य अध्यास हो जाए अध्यस्तम हो तो धर्म का, का, का धर्म का अध्यास मात्र होगा धर्म का विनिमय नहीं होता है अथा तो धर्म का करा मिलना तो इसका धर्मों धर्मो उसका धर्म इसमें आ जाए ऐसा नहीं होता है दृष्टान कथन करके दृष्टान्त मुक्त दृष्टान्तिक माह कहते तथा तो इसी प्रकार तथा तो न चैतन्य धर्म देह का देह धर्म वैतन्य जरा देर अनात्म धर्म तिफी जरा आदि तो अनात्म देह का धर्म सुखादे आत्म धर्म तो कई चीज कोई करते सुख आदि आत्मा नो करते सुख दुख आदि आत्मा में उत्पन्न होता है स्वामी समझ से तान प्रत्याह सुख दुख महात्मकवादि आत्मनो न युक्तो अविद्यात जरा मृत्युवत अविद्यात जैसे जरा मृत्यु अविद्यात है आत्मा का धर्म नहीं जितने अभिद्यात है कोई भी आत्मा का धर्म नहीं जैसे जरा मृत्यु ठीक इसी प्रकार सुख दुख मोह आत्मकत्व तो आदि सुख दुख मोह जितने इच्छा, काम संकल्प जितने है आत्मा में नहीं, ना तो, में नहीं क्यूँकी अभिद्या तो तो काम संकल्प आदि सुतेर अनात्म धर्म तो ज्ञानाध काम संकल चिकित्सा इत्यादि में इस आत्मा का धर्म अनात्म का धर्म है इसलिए आत्मा में नहीं किंच विमत् न आत्मधर्मो अविद्या जराधिपतम विमते विवादास्पद सुख दुखादि न आत्म धर्म आत्मा का धर्म नहीं हेतु अविद्यात दृष्टानते जराधिपत जरा मृत्यु जैसे ये अविद्या आत्मधर्म अभाव जरा में दृष्टान्त अविद्यात आत्मत भाव सुख दुखादि दुखा भी आत्मत भाव किन्तु सुख दुखादि अविद्या सिद्ध होगा न सिद्धि हेतु असिद्ध नहीं होगा तो स्वरूप हो जाएगी सुख दुखादि अविद्या कृतत्व कैसे सिद्ध होगा अतस्वीन तदबुद्धि विषय तो है न स्थान पुरुषत्व अविद्या कृतत्व तत्वादी तदबुद्धि अतस्वीन तदबुद्धि से स्थानु में जैसे पुरुषत्व बुद्धि भ्रांति ऐसे ही आत्मा में सुख दुखाद्य नहीं निर्विशेष ही तो उसमें सुख जो भान होता है जैसे जरा मृत्यु भान होता है जरा मरण आत्मा का दर्मा नहीं होने पर भी वृद्धूल मनुष्य जैसे बान होता है अविद्याण मत अविद्या स्थानु पुरुषत्व अविद्यम देहादे अयुतम अभी पूर्व कहता है स्थान में पुरुषत्व तो अविद्या के कारण भ्रम से क्यूँ देहादि में तो ये ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं दृष्टान्तिक और वैषम्या के, के अध्यासु पुरुष भ्रांति पुरसा, में पुरुष बुद्धि हुई क्यों तो देहादि में आत्मबुद्धि करने के लिए उसको जो दृष्टान्त दिया वो ठीक नहीं दृष्टान्त दृष्टांति में विषमता शता है पूर्वी न अतुल्यतिथि चेत अतुल्य तुल्य नहीं, में तुल्या नहीं। ये है दृष्टानी कहता है है ठीक मैं तदेव परपंचयति न अतुल्यू ने कहा उसको विस्तार करके पूरा बताता है स्थानु पुरुषो ज्ञात्रा अन्योन्याध्यस्त अभिदया स्थानु और पुरुष दोनों ज्ञा स्थानी गे, गे पुरुष का पुरुष भी ज्ञोर को भी पुरुष दिखता है दोनों हो करके ज्ञाता अलग है स्थानु पुरुष दोनों अलग है ज्ञाता उससे भिन्न है भय करने वाला स्थान में पुरुष बुद्धि करने वाला ज्ञात्रा अन्योन्यान अध्यस्तु स्थान में पुरुष बुद्धि कभी पुरुष में स्थानु बुद्धि अन्योन्यान अध्यस्त स्थानु पुरुषों दोनों अध्यस्थ स्थान को पुरुष मानता है भ्रांति से कभी पुरुषों को ठू मान लेता है देहात्मास्तु hmm! ज्ञेय ज्ञात रे वो देहात्मा में देखो दाष्टान्ति में कैसे भेद दृष्टान्त में तो दोनों ज्ञेय है किंतु दाष्टान्ति के देह और आत्मा देह तो गे आत्मा ज्ञाता है गेह नहीं दृष्टान्त में दो दोनों दोनों तो दोनों ज्ञेय है स्थानो और पुरुषों दोनों ज्ञेय है ज्ञाता उससे अलग है दृष्टान्ति में देह और आत्मा दोनों गेह नही देह गे आत्मा ज्ञाता है तो गेह ज्ञातरे वो एक गेह एक एक ज्ञाता दोनों में इतरे तरह अध्यास ये जो होता है इतने न समो दृष्टान्त ये दृष्टान्त समान नहीं हुआ देह और आत्मा में इतरे तरह होने के लिए आप स्थानुपुरुष दृष्टान्त देते हो तो। स्थानुपुरुष दोनों गेय दोनों से एक गेह में अन्य ज्ञान का अध्यास हो गया किंतु देह आत्मा में एक ज्ञा एक ज्ञाता दोनों में कैसे अध्यास होगा ये समान दृष्टान्त नहीं है ठीक ज्ञा ज्ञांतरे अध्यासाद एक गेह का अन्य गेह में अभ्यास होता है अत उभर गेयत्व व्यापक व्यावृत्या उभयोर गिव्यापक व्यावृत्या व्यापक उसके अभाव से व्यापक के अभाव से व्यापक के अभाव होता है सर्वत्र गेय से गपक हो गया यभ्यास तत् ग ये से में अध्यास है तो दोनों में गेहत रहा और दोनों में गेत नहीं रहेगा तो अध्यास में नहीं होना चाहिए उभयोर गेत तो व्यापक व्यापक व्यापक हो गया उभय और गेह उत हो गया व्यापक हो गय रूप व्यापक की व्यापृतिया व्यापक के अभाव से दोनों में गेहत तो हो व्यापक है गे तो अध्यास है अध्यास होता है तो उभय और गेतम अस्थि यत्र सर्प में अभ्यास उभय अस्त ये उभय उभयूप व्यापक व्यावृति व्यापक नहीं रह रहा देह आत्मा दोनों उभये उभयूप व्यापक से व्यावृत्या व्यापक के अभाव से व्याप्य का भी अभाव हो जाएगा अभ्यास भी नहीं होगा देहात्म अभ्यास ही नहीं होगा व्यापक व्यावृत्या व्याप्य अभ्यास व्यावृति व्याप्य व्याप्य से अध्यास व्याप्य जो अध्यास उसकी भी, भी व्यापति निवृत्ति हो जाएगी व्यापक नहीं, तो नहीं रहता व्यापक नहीं रहता जैसे धूम जहाँ जहाँ वहाँ धन्य नहीं है तो धूम भी नहीं यस तथा तर उभय ग्ञानुपुरुष में और जहाँ उभय और ज्ञान नहीं है देहात्मा में उभय और ज्ञात नहीं देह में ग्ञ आत्मा में नहीं आत्मा तो ज्ञाता है उभय और ज्ञात नहीं रहा व्यापक नहीं रहा तो अध्यास में नहीं होगा देहात्मा में यह पूर्वी करता है देहात्म बुद्धि है भ्रमत्वभावे फलितम देह में जो आत्म बुद्धि है वो भ्रम नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ज्ञान ही जहाँ भ्रम है वहाँ दोनों ज्ञान होना चाहिए तो फलितम पूर्व कहता अत आठ टीका लिखना अतो देह धर्मोपी ज्ञातुर आत्म नवती चेत देह धर्म देह का जो धर्म है सुख दुखादि जरा मरण आदि ज्ञपी है तो ज्ञे का धर्म तो ज्ञात अतो अतो देह धर्म आत्मति ज्ञाता आत्मा का होगा देह का धर्म होने पर भी ज्ञाता का होगा आत्मा का होगा क्योंकि देह आत्मा में अध्यात् नहीं होता है ये पूर्व से कहता है कहने पर सिद्धांति कही ठीक है उपाधि धर्म नाम सुखादी नाम जीवे वस्तुत्व अयुक्तम अति प्रसंगा परिहति उपाधि के धर्म सुख दुखादि दुखा सुख दुख आदि उपाधि के धर्म देहादि उपाधि के धर्म उपहित जीव आत्मा में वस्तु वास्तव नहीं हो वायुम यदि ऐसा वास्तव मानेंगे उपाधि के धर्म जितने सब वास्तव हो जाएगा आत्मा में उपाधि के धर्म में जरा मरण आदि देह मनुष्यत्व आदि वो वास्तव वा आत्मा में नहीं कोई मानते चार भाग केवल चल करके अन्य आस्थिक कोई आत्मा में मनुष्यत्व देह का नहीं मानते तो यदि उपाधि धर्म उपहित में मानेंगे तो अति प्रसंग देह धर्म जितने सब आत्मा में प्राप्त है कैसे न अचैतन आदि प्रसंगा देह में अचैतन्य है तो वो भी आत्मा में आ जाएगी अति प्रसंग प्रकटी थी अति प्रसंग का स्पष्टीकरण यदि ही छे से ज्ञा दे क्षेत्र से धर्मा धर्म ज्ञहादि क्षेत्र उसका धर्म है सुख दुख मोह इच्छा आदि सुख दुख मोइादि देह का धर्म गेह होकर के ज्ञाता का हो गया ऐसा आप कहते हो तरी गे क्षेत्र से, से धर्मा के चन आत्मा अविद्या अविद्यार्पिता जरा मरणाद्यु न भवनती थी तो कुछ धर्म तो गेह का धर्म सुख दुखादि आत्मा में ही और जरा मरणादि नहीं होगी सब अविद्या जरा मरणादि आत्मा का नहीं है ये विशेष है हेतु विशेष में हेतु बनना पड़ेगा सुख दुख आदि आत्मा का है और जरा मरण आदि आत्मा में नहीं आस्ती के लोग जरा मृत्यु आदि आत्मा का नहीं मानते जरा मृत्यु आत्मा में नहीं और सुख दुख आत्मा में क्यों न को भी सुख दुख आत्मा में मानते सुख दुख कैसे होगा यदि आत्मा में जरा मरण जरा मृत्यु तो देह में आत्मा में नहीं तो देह के धर्म होते हुए जरा मरण आत्मा में नहीं है असुख दुख आत्मा में है इसे विशेष में हेतु बताना चाहिए टीका में सुखादि नाम आत्म धर्मत्व चेत सुखादि यदि का धर्म है उपाधि धर्मत्वाद उपाधि के धर्म है सुखादादि आत्मा में आएंगे होने पर तो अचैतन जराधिकम चम दुर्वार देह में अचैतन्य है चैतन्य नहीं अचैतन्य देह का धर्म है भूत का धर्म वो भी आत्मा में आ जाए जरादि का देह का धर्म वो भी आत्मा ने आ जाए आत्मा में आ जाए ये दुर्बार उसको बार नहीं कर सकते सुखादि आत्मधर्म न इति नास्ति पक्ष न सुखादि आत्मधर्म न पर... पूरा पीछे कहेगा सुखादिखादि आत्मा का धर्म आत्म नहीं है इसमें कोई विशेष हेतु नहीं सुख दुखादि जैसे आप कहते तो हो सुख दुखादि आत्मा का धर्म है जरा आत्मा का धर्म नहीं है विशेष हेतु नहीं तो पूर्व कहता है सुख दुखादे आत्मा धर्म नहीं है इसमें क्या है हेतु आपके पास विशेष हैतु ऐसा सिद्धांत कहता है न भवनते अस्ति अनुमानम सुख दुखादि आत्मा के धर्म नहीं होंगे इसे अनुमान है अविद्या अध्यारोपित्वाद जराधिपत जराधिपत जरा आदि को दृष्टान्त करके जराधि जैसे आत्मा में नहीं है आरोपित होने से गये होने से जो गहे है आरोपित है आदि जैसे आत्मा में नहीं है सुख दुख आदि घे होने का ना आत्मा में नहीं है क्षेत्र क्षेत्र के मैं अलग अलग कर दिया तदेव तो अनुमान साधे थी अविद्या अध्यारोपित तो जराधिपत हे उपाध्या अध्यारोपित हेयत्वाच जो हेय उपाधेय हे, उपा हे त्याज्य उपाधेय ग्राह्य सुख ग्राह्य हे होता दुख हेय जो जो होता है जो जो त्याज्य होगा वो आत्मा का धर्म नहीं है जिसका त्याग कर सकते है जिसका ग्रहण कर सकते है वो अपना धर्म नहीं अपन से भिन्न होता है ठीक है आत्म धर्म आगमा पाई सम्मतवत, आत्मा धर्म नहीं होगा क्योंकि उत्पत्ति नाश वाला है आगमा पाई जो है ये और त्याज्य होता है वो आत्मधर्म नहीं सम्मत सम्मत है सम्मतव सं, सम्मत संसार जैसे जरा भी त्याज्य है आत्मा धर्म नहीं हेत्वाद उपाधेद आदि शब्दाद दृश्यत्व जड़त्व जड़ क्रिय दृश्यत् जड़ जो दृश्य है वो आत्मा धर्म नहीं जो जड़ है वो आत्मा धर्म नहीं जो है हेय है जो उपाधेय है कोई आत्मधर्म नहीं सब अविद्या अध्यार्पित है सुखादी नाम जराधिवत आत्म धर्मी जैसे जरादि आत्मधर्म नहीं है जैसे सुखादि आत्मा का धर्म नहीं है तस्य वस्तुत्व असंसारिता आत्मा का धर्म नहीं होने से सुख दुख आत्मा में वास्तव नहीं तो आत्मा वस्तु असंसारी है आत्मा में संसारिता नहीं वास्तव असंसारिता वस्तुत है ये फलित आ ते सति जब ऐसे सुख दुख आदि आत्मा का धर्म नहीं निश्चय हो गया कर्तृत्व भक्तृत्व तो लक्षण संसार ज्ञ कर्तृत्व भक्तृत्व स्वरूप संसार है ज्ञतस्थ ज्ञ का धर्म है अविद्या अध्यारोपित ज्ञाता में अज्ञान के कारण आरोपित ज्ञाता का स्वरूप ज्ञान से अविद्या से आरोपित तो इतना तेन ज्ञान तो की जी दुष्य थी अविद्या आरोपित विषय से ज्ञाता का कोई दोष नहीं होता है अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान का दोष नहीं होता है आरोपित न अधिष्ठान से वस्तु तो स्पर्श दिष्टान्त आरोपित वस्तु से अधिष्ठान का वास्तव संस्पर्श स्पर्श नहीं होता है यथा बहाले अध्यारोपित न आकाश बाल अभिधे के अध्यास करते आकाश में तल मलिनता उलमलिनता तो तो आकाश में नहीं होता है में जल जल का परिन्न से आत्म संसारित स्थित परमात्मा से अभिन्न आत्मा प्रत्येक आत्मा उसमें संसारित्व अध्यस्तम होने से क्या वहा पर संसारित्व आदन तदयुत संसारित अध्यस्त वास्तव नहीं यहाँ चती सर्व क्षेत्र स तो भगवत क्षेत्र से संसारित गंध मत्र क्षेत्र में रहने वाले भगवान क्षेत्र ईश्वर एक है तो संसारित का गंधमात्र जीव में भी संसारित वास्तव नहीं अस्त तो ईश्वर में संसारित गंध मत नही श्या करनी आत्मनि संसार से आरोपित्वाद तदिन्न पर आशंका जब आत्मा आरोपित है तो से ना परमात्मा में शंका कैसे होगी आरबी तो उनसे आशंका करते नहीं क्वेश्चित अविद्या अध्यस्त धर्म कस्य उपकार अपकार अविद्या अध्यस्त धर्म के द्वारा इसका उपकार अथवा अपकार जादूगर के पास अविद्या अध्यस्त बहुत रूपया इकट्ठी कर दिया वो कोई भी उपकार नहीं अपकार सिर काट देता हाथ पेड़ काट देता है कुछ अपकार नहीं था जैसे वैसे रहता है अविद्या अध्यस्त धर्म से राज्य में सर्प अध्यस्थ मरु में जल अध्यस्त हो गया उसे मरु में गिल्ली हो जाती ऐसा नहीं ना उपकार ना अपकार सर्प रज में दिखता है तो सर्प का भी सर रज में आ जाएगा ऐसा नहीं होता है अविद्या स्थानो पुरुष अनिश्चय वत्मु ओ शनो मित्र सं